उमा करत रघुपति खेल रघुपतिर लेला गरुणुट भंग जो काल ही खाए ऐसे जग सोहराए जगपावन बेस्तर है गाय गाय नर गई मारुत सुत जागा तब शिव शिवजी कहते हैं हे उमा श्री रघुनाथ जी वैसे ही नरलीला कर रहे हैं जैसे गरुण सर्पों के समूह में मिलकर खेलता हो जो जो भौह के इशारे मात्र से बिना परिश्रम के काल को भी खा जाता है उसे कहीं ऐसी लड़ाई शोभा देती है भगवान इसके द्वारा जगत को पवित्र करने वाली वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गाकर मनुष्य भवसागर से तर जाएंगे मूर्छा जाती रही तब मारुति हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे सुग्री वह कूर छाब निबुक गयाउते ही मृतक प्रती काट सी दस नासिका का नरज आकाश चलऊते जान गह चरण गही भूमि पछ अतिलाघव पुनित मार पुनिया प्रभु पहलवान जय जयति तय कृपा निधान सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए कांख से नीचे गिर पड़े कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले तब कुंभकर्ण जाना उसने सुग्रीव का पैर पकड़कर उनको पृथ्वी पर पछाड़ दिया फिर सुग्रीव ने बड़ी फुर्ती से उठकर उसको मारा और तब बलवान सुग्रीव प्रभु के पास आए और बोले कृपानिधान प्रभु की जय हो जय हो जय हो नाक कान काटे जाने फिर क्रोध करि भई मन ग्लानि सहज भीरू सहज भीम पुनि बिन श्रुति नशा देखत कपिदल उपजित्राशा जय जय जय रघुबंस रघुवंशमणि नाये कपिदय हो एक ही गए ऐसा मन में जानकर बड़ी हुई और वह क्रोध करके लौटा एक तो वह स्वभाव प्रकृति से ही भयंकर था और फिर बिना नाक कान का होने से और भी भयानक हो गया उसे देखते ही वानरों की सेना में भय उत्पन्न हो गया रघुवंश मणि की जय हो जय हो जय हो ऐसा पुकार कर वानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े कुंभ रणरंग रन सन्मुख चला काल जन क्रोधा कोटि कोटि धरि धरि खाए गुहा समाई मिलव मी की पर भालु कपिठ रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो वह करोड़ करोड़ वानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में समा रही हो करोड़ों वानरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया पेट में गए हुए भालो और वानरों के ठट्ट के ठट्ट उसके मुख नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं ग्रसिह जनू यही विधि अर पा मुभट सब फिर न फेरे सूझन नयन सुन ही नहीं तेरे कुंभकरण कपिफौरी सुनिधाय चर धारे देखी राम बिकल रिपुवन विधि आये रण के मद में बत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानव विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा सब योद्धा भाग खड़े हुए वे लौटाए भी नहीं लौटते आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितर बितर कर दिया यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है सुन संभार हुसैन मैं हु खलबल दलही बोले रा तब कमल श्री राम जी बोले हे सुग्रीव हे विभीषण और हे लक्ष्मण सुनो तुम सेना को संभालना मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूँ